पहला प्रश्न भगवान क्या मेरे सुखे हृदय में भी उस परम प्यारे की अभीपा का जन्म होगा कृष्ण तीर्थ भारती हृदय और सुखा यह असंभव है हृदय तो स्वरूपता आद्र है गीला है हृदय का अर्थ ही है गंगोत्री जहां से प्रेम की गंगा का उदगम होता है गंगोत्री और सूखी हृदय कभी सूखा नहीं होता और मस्तिष्क कभी भीगा नहीं होता तुम मस्तिष्क को ही हृदय समझ रहे हो इस से प्रश्न उठाया है तुम विचार को भाव समझ रहे हो इससे भ्रांति हो रही अधिक है जो इस भ्रांति में पड़े क्योंकि समाज में इस भ्रांति की प्रतिष्ठा है समाज तुम्हें सिखाती है हृदय से बचना समाज तुम्हें इस भांति निर्मित करता है संस्कारित करता है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा हृदय को किनारे छोड़कर सीधी मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाए यह सबसे बड़ा षडयंत्र है जो मनुष्य के साथ खेला जा रहा है खेला जाता रहा है सदियों सदियों से इसके पीछे बड़े निहित स्वार्थ हैं और मनुष्य भी इस षडयंत्र में सम्मिलित हो जाता है क्योंकि बुद्धि का उपयोग हृदय का उपयोग क्या बाजार में दुकान में व्यवसाय में व्यवहार में विचार की जरूरत पड़ेगी गणित चाहिए होगा तर्क चाहिए होगा प्रेम का तो कोई उपयोग नहीं प्रेम तो गुलाब का फूल है सौंदर्य तो उसमें बहुत है उपयोगिता कोई भी नहीं प्रेम तो पूर्णिमा का चांद है गीत गाओ नाचो उत्सव मनाओ पर बाजार में बेच थोड़ी सकोगे तो जोड़ी थोड़ी भर सकोगे उससे समाज का सारा शिक्षण मस्तिष्क का है और मस्तिष्क हृदय से ठीक उल्टा छोर है और जो लोग मस्तिष्क में ही अटके रह जाते उनके जीवन में निश्चय उस परम प्यारे की कोई झलक नहीं आती उनके जीवन में परमात्मा की कोई छाया भी नहीं पड़ती वे पढ़ने ही नहीं दे सकते छाया परमात्मा का होना ही उनके लिए अप्रमाणिक होगा परमात्मा बुद्धि के लिए है ही नहीं लाख प्रमाण जुटाओ बुद्धि सब प्रमाणों का खंडन कर सकेगी परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं अनुभव है, है। जिनको अनुभव है वे प्रमाण नहीं देंगे राह सुझाएंगे हाथ हाथ में ले लेंगे कहेंगे चल पड़ो हमारे साथ लेकिन बुद्धि कहती पहले रुको पहले प्रमाणित हो बात पहले मुझे भरोसा आ जाए तब मैं कदम बढ़ाऊं ऐसी नासमझ नहीं हूं मुझे पागल ना समझो, अंधी नहीं हूं नगद मेरे हाथ में रखो तो मैं आगे बढ़ूं, लेकिन परमात्मा कोई वस्तु तो नहीं है कि हाथ में रख दी जाए और न ही कोई परमात्मा सिद्धांत है कि जिसे प्रमाणों से सिद्ध किया जाए ये तो ऐसा ही है जैसे आंख कहे कि संगीत सुनने तो मैं तभी चलूंगी जब मुझे प्रमाण पहले मिल जाए कि संगीत होता है आंख को कैसे प्रमाण दो कि संगीत होता है ज्यादा से ज्यादा आंख को तुम वीणा दिखा सकते हो मगर वीणा थोड़ी संगीत है आंख पूछेगी संगीत कहां है कान को तुम प्रकाश नहीं दिखा सकते इंद्रधनुष आकाश में छाया हो कान को तुम उसकी प्रतिति नहीं करा सकते कमल के फूल खेले हो उनकी सुवास उड़ती हो कान से तुम उस सुवास का संबंध नहीं जुड़वा सकते और कान अगर जिद करके बैठ जाए कि जब तक मेरे पास प्रमाण ना हो तब तक मैं कैसे मानू कि सुगंध होती है कि रंग होता है कि गंध होती है कि प्रकाश होता है तो मुश्किल हो जाएगी ऐसी ही मुश्किल हुई है हृदय अनुभव करता है बुद्धि प्रमाण मांगती है हृदय के पास कोई प्रमाण नहीं बुद्धि के पास कोई अनुभव नहीं इन दो में से तुम किसे चुनोगे उपयोगी तो बुद्धि को चुनना है अगर तिजोड़ी में धन इकट्ठा करना हो तो प्रेम से धन पैदा नहीं होता प्रेम कोई धन को पैदा करने की टक्साल नहीं है सच तो यह है कि पास हो तो शायद वह भी चला जाए क्योंकि प्रेम में बांटने की क्षमता है प्रेम में देने का मजा है प्रेम लौटाना जानता है प्रेम इतना दीवाना है कि लुटा सकता है और आनंदित हो सकता है बुद्धि पकड़ती छोड़ती नहीं झपटती छीनती आक्रमक सब तरह की चालबाजियां करती इन केन प्रकारें, बुद्धि धन इकट्ठा करेगी पद लाएगी प्रतिष्ठा लाएगी महत्वाकांक्षाएं पूरी करेगी इस जिंदगी में जिन चीजों को लोग सफलताएं कहते हैं वे सब बुद्धि से मिलेंगी इसलिए जो महत्वाकांक्षी है वह प्रार्थना से रिक्त रह जाता है जो सफलता इस संसार की सफलता के पीछे दौड़ा हुआ है उसका परमात्मा से कोई नाता नहीं जुड़ पाता उसकी भावर उस परम प्यारे से नहीं पड़ती कृष्ण तीर्थ तुम पूछते हो क्या मेरे सूखे हृदय में भी हृदय तो सूखा होता ही नहीं यह तो बात ही संभव नहीं है हृदय तो सदा ही गीला है हां तुम हृदय को बच के निकल गए तर्क सूखा है तर्क बिल्कुल सूखा है उसमें कोई आद्रता नहीं लेकिन तुमने मस्तिष्क को ही हृदय समझ लिया है लोग तो प्रेम भी करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं विचार करता हूं कि मुझे प्रेम हो गया मेरे पास लोग आके कहते कि मुझे विचार उठ रहा है कि मुझे प्रेम हो गया विचार और प्रेम लोग तो अब विचार से भी प्रेम कर रहे हैं विचार से कोई रास्ता ही प्रेम की तरफ नहीं जाता विचार का अतिक्रमण करना होता है विचार के कूड़े करकट को एक तरफ सरका के रख देना होता है इसलिए तो विचार प्रेम को अंधा कहता है प्रेम को पागल कहता है अगर विचार की सुनोगे होशियार रहोगे तो जरूर उस परम प्यारे से चूक जाओगे यह बात बड़ी विडंबना की है कि इस जगत में बुद्धि सफल होती है प्रेम हारता है उस जगत में प्रेम सफल होता है बुद्धि हारती जीसस का प्रसिद्ध वचन है खूब संभाल के जितने गहरे ले जा सको अपने भीतर ले जाना जीसस ने कहा है जो इस जगत में प्रथम है मेरे परमात्मा के राज्य में अंतिम होंगे और जो यहां अंतिम हैं, वे मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे अर्थ समझे जो यहां सफल हैं, वहां असफल हैं। जो यहां असफल हैं, वहां सफल हैं। ये बिल्कुल अलग ही गणित है ये दो अलग दुनियाएं, ये अलग आयाम है मस्तिष्क से थोड़े नीचे उतरो कृष्ण तीर्थ सोचो ही सोचो मत कुछ भाव भी विचार ही विचार ना करो कुछ गुनगुनाओ भी तर्क ही तर्क ना बिठाओ कुछ नाचो भी जब आकाश तारों से भर जाए तो नाचो तारों के साथ नाचो तारे नाच रहे सारा अस्तित्व तो नाच रहा है ये अस्तित्व रास है इस रास में सम्मिलित हो जाओ और जब वीणा बजे तो थिरकने दो पैरों को और जब फूल खिले तो छोड़ो सब तर्क जाल थोड़ी देर फूलों से गुफ्तगु करो बातचीत करो वार्तालाप करो बुद्धि तो कहेगी क्या पागलपन फूलों से बातचीत लेकिन जो आदमी फूलों से बातचीत नहीं कर सकता वह परमात्मा से भी बातचीत ना कर सकेगा फूल तो कम से कम प्रकट है फूल तो कम से कम सामने है और जिस आदमी की आंखों में सौंदर्य नहीं भरता और जिसके कानों में संगीत नहीं गूंजता और जिसके पैर कभी थिरक कर नाचने को आतुर नहीं हो जाते और जो कभी जगत के अपूर्व रहस्य में इस विस्तार को देखकर विमुग्ध नहीं होता रसलीन नहीं होता अवाक नहीं होता जिसे इस जगत का काव्य नहीं छूता है वह अभागा है। इस जगत के काव्य को तुम्हें छूने दो परमात्मा कुछ और नहीं है इस जगत के भीतर छिपे हुए काव्य का ही दूसरा नाम है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है इस जगत के भीतर पोर पोर समाये हुए सौंदर्य की अनुभूति परमात्मा मंदिरों मस्जिदों में नहीं है चांदारों में सागरों पहाड़ों में लोगों की आंखों में पक्षियों के पंखों में फूलों की पखरियों में उड़ती तितलियों में अगर तुम मंदिर मस्जिद के परमात्मा की बात कर रहे हो तो तुम गलत आदमी के पास आ गए मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद का परमात्मा नहीं दे सकता वह तो है ही मस्तिष्क का जाल वह तो बुद्धि का ही खेल है वो जो मंदिर मंदिर में विराजमान है वह तो बुद्धि का ही निर्माण है और बुद्धि परमात्मा का निर्माण करे तो परमात्मा झूठा होगा परमात्मा तो वह है जिसने हमारा निर्माण किया है और मजा देखते हो हम उसका निर्माण कर रहे हैं बना लिए गणेश निकाल लिया जुलूस करने लगे शोरगुल बना भी लिए फिर सिरा भी दिए कैसे कैसे खेल हैं छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों का विवाह कराते हैं और तुमने रामलीला रचाली राम सीता का विवाह हो रहा है सारा गांव सम्मिलित है छोटे बच्चों के खेल में और तुम्हारे खेल में कोई गुणात्मक भेद नहीं है मात्रा का भला हो उनके गुड्डे गुड्डियां छोटे हैं तुम्हारे गुड्डे गुड्डियां बड़े हैं बस इतना ही फर्क है मंदिर मस्जिद में मत जाना उसे खोजने हां तुम्हें वह परमात्मा और सब जगह दिखाई पड़ने लगे तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंदिर मस्जिद में दिखाई नहीं पड़ेगा और सब जगह दिखाई पड़ने लगे तो मंदिर मस्जिद में भी दिखाई पड़ेगा लेकिन इससे उल्टा नहीं होगा कि मंदिर मस्जिद में पहले दिखाई पड़े और फिर सब जगह दिखाई पड़े वृक्ष में जिंदा है मंदिर की मूर्ति तुम्हारा ही गड़ा हुआ पत्थर है वृक्ष में हरा है अभी खिल रहा है फूल बन रहा है जीवन से संपर्क जोड़ो परमात्मा के सिद्धांत छोड़ो न गीता में टटोलो ना कुरान में ना बाइबिल में हमें तुमसे यह नहीं कहता कि गीता कुरान और बाइबिल में कुछ भी नहीं बहुत कुछ है लेकिन पहले जिंदा परमात्मा से संबंधित हो जाओ तो गीता भी जिंदा हो जाएगी और तब कुरान भी सिर्फ किताब ना रह जाएगी तुम्हारा अनुभव कुरान को भी जीवंत कर देगा मगर तुम्हारा अनुभव प्राथमिक है और परमात्मा पर शर्ते मत लगाओ ऐसा मत कहना कि तू पहले मुझे मिले तब मैं तुझे अनुभव करूं तू पहले सामने आए तो मैं तुझे देखूं परमात्मा पर सरते मत लगाना परमात्मा की तरफ केवल वे ही लोग चल सकते हैं जो बेसरत चल सकते हैं परमात्मा तो है ही मौजूद ही है गैर मौजूद कब था गैर मौजूद हो कैसे सकता है जो गैर मौजूद नहीं हो सकता उसी का नाम परमात्मा है उस पर सरते मत बांधो अपने हृदय को खोलो बेसरत खोलो उघाड़ो अपने और तुम चकित हो जाओगे लेकिन हम शर्तें बांधते तुम गाओ तो मैं गीत रचूं, छवि के रसी, रस रचू छीत रचूं, तुम गाओ तो मैं गीत रचूं, छवि के रस के मृदु गीत रचू बगिया के सुरभित कुमों के रस लेते फिरते भ्रमरों के गणपट कजराले उलट उलट मुस्काती हंसती चपला के सरिता की चंचल लहरों के मुख चुंबन करती किरणों के सुमनों पर तुहिन बिंदुओं में नर्तन करती सी किरणों के नैसर्गिक छवि के गीत रचू चिर छवि के गीत रचू तुम गाओ तो मैं गीत रचू छवि के रस के मृदु गीत मानव के जीवन के जग के मन के अंतर व्यापारों के गोचर के और अगोचर के नस्वर के और अनस्वर के वसुधा के नाना रूपों के त्रिभुवन के नाना भेदों के आगत के गत के प्रस्तुत के भव के दुर्दान्त प्रभाव के चिर चिरसत्य तत्व के भेदों के बहुरंगी नूतन गीत रचूँ तुम गाओ तो मैं गीत रचूँ छवि के रस के मृदु गीत रचूँ छवि मदिर अगोचर गोचर जो परिव्याप्त चतुर्दिक कण कण में बांधूं शब्दों में छंदों में रूपक उपमा उपमानों में मैं शब्द रचूं तुम स्वर भर दो जड़ शब्दों में जीवन भर दो स्वर में प्राणों का रस भर दो तुम मेरे गीत अमर कर दो तुम गाओ तो मैं गीत रचूं रचूँ रस के रस में गीत रचूं यह रूखा फीका जीवन क्रम विश्रांत क्लांत यह जीवन क्रम अविरत चलता रहता यह क्रम दुस्साध्य प्राय इसका व्यतिक्रम संगीत गीत के परिणय से शब्दों से स्वर के परिणय से हम नूतन छवि संसार रचें नव रस में रस संसार रचें तुम गाओ तो मैं गीत रचूं छवि के रस के मृदु रचूं ऐसी शर्त बांधी परमात्मा पर कि तुम पहले गाओ तो मैं गीत रचूंगा तो ना तो वह कभी गाएगा न तुम कभी गीत रच सकोगे तुम तो गीत रचो वह सदा गाता है तुम तो बांसुरी बनो वह सदा गाता है तुम तो हृदय की वीणा को सामने रखो और उसकी उंगलियां तुम्हारे तारों को छेड़ जाएंगी छेड़ ही जाती रही है यह उसका सदा का नियम मत कहो कि क्या मेरे सूखे हृदय में उस परम प्यारे की अभिपसा का जन्म होगा जन्म हो ही चुका है इसलिए तुमने प्रश्न पूछा है उसे तुम परम प्यारा कह सक रहे हो तो कहीं ना कहीं बीज पड़ ही गया है ये पूछना भी क्या उसकी अभीपसा पैदा होगी अभीपसा पैदा होने क्या लक्षण कहीं प्यास सुख बुगाने लगी शायद अचेतन में होगी अभी भीतर गहरे में होगी अभी मन की ऊपरी सतों तक खबर ना आई हो खबर आने में समय लगती बीज जमीन में पड़ जाता है टूट जाता है फूट जाता है अंकुरित होने लगता है भूमि के ऊपर आते आते समय लगता है तुम्हारे भीतर कृष्ण तीर्थ उसे पाने की आकांक्षा तो पैदा हो ही गई अन्यथा तुम यहां ना होते अन्यथा तुम सन्यासी ना होते अन्यथा ये प्रश्न ना उठता लेकिन कहीं तुम्हारे मन में एक भ्रांति है वह भ्रांति छोड़ दो मस्तिष्क हृदय नहीं है सोच विचार को ज्यादा महिमा ना दो ज्यादा मूल्य ना दो भाव को और भाव बड़ी और बात है सुबह सूरज निकले और तुम किसी से कहो आह कितनी सुंदर सुबह कैसा प्यारा सूरज पक्षियों के गीत ये नई नई सुबह उतरती हुई ये आकाश में फैले हुए रंग ये सूरज की किरणें वृक्षों के पत्तों पर अटकी सबनम की बूंदों में चमकती कैसा सुंदर सुबह कैसी प्यारी प्रभात और अगर कोई कहे सिद्ध करो सौंदर्य क्या है सौंदर्य की परिभाषा क्या है तुम्हारा सुंदर कहने से प्रयोजन क्या है तब तुम क्या करोगे तुम एकदम हारे हारे रह जाओगे ऐसे ही तो संत हारे हारे रह गए जानते हैं देखते हैं पहचानते हैं अनुभव करते हैं पीते हैं मगर गूंगे का गुड़ कह नहीं पाते और तुम जो प्रश्न पूछते हो बड़े सार्थक मालूम पड़ते सौंदर्य क्या प्रश्न तो सार्थक मालूम पड़ता है सार्थक है नहीं अब तक कोई उत्तर नहीं दे सका कि सौंदर्य क्या सौंदर्य का अनुभव तो किया अनंत अनंत लोगों ने किया सौंदर्य के अनुभव को लोगों ने तुलिका उठाकर चित्र बनाए सौंदर्य के अनुभव से लोगों ने शब्द जमाए गीत उठाए सौंदर्य के अनुभव से लोगों ने मृदंग बजाए, नाचे मगर कह तो कोई भी ना सका कि सौंदर्य की परिभाषा क्या है जब सौंदर्य की ही परिभाषा नहीं होती तो उस परम सौंदर्य की क्या परिभाषा होगी तुम किसी युवती के प्रेम में पड़ गए कि किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए और कोई पूछे कि प्रेम क्या तुम्हारा हृदय तो झरझर बाहर जा रहा है तुम्हारे रोए रोए में पुलक है तुम्हारी आंखों में चमक है तुम्हारे चेहरे पर भाव कुछ और जो कभी भी ना था तुम नहाए नहाए एकदम ताजे हो तुम्हारे जीवन में पहली दफा त्वरा है गति है आनंद है उत्सव है मगर कोई पूछता है प्रेम क्या और तुम छिटक जाओगे और उत्तर न दे पाओगे जब प्रेम की ही परिभाषा नहीं होती तो उस परम प्रेम की कैसे परिभाषा होगी और जब साधारण प्रेमियों के संबंध में हम कुछ नहीं कह पाते तुमने जिस स्त्री को चाहा है अगर कोई उसके संबंध में प्रश्न उठाने लगे तुम कोई उत्तर ना दे पाओगे तुम लाख समझाओ कि सुंदर है लेकिन अगर कोई कहे नहीं तो तुम क्या करोगे मजनू को उसके गांव के राजा ने बुला भेजा था दया आ गई होगी रोता फिरता था गली कूचे गली कूचे और रात चिल्लाता रहता था लैला, लैला। सारा गांव दया करने लगा था कि ये भी खूब पागल हुआ राजा ने उसे बोला भेजा और कहा तुझ पर मुझे दया आती और तेरा लैला का ये गुणगान सुनते सुनते मेरे मन तक में वासना जगी कि देखू ये लैला जरूर सुंदर होगी बहुत सुंदर होगी तभी तो तू इतना पागल हुआ है तो कल मैं तेरी लैला को देखने भी गया और तू बिल्कुल पागल है उस स्त्री में कुछ भी नहीं साधारण सी औरत पर मुझे दया आती तेरे आंसू पर दया आती तो मैंने अपने राजमहल की बारह सुंदरियां बुलवाई इनमें से तू तो कोई भी चुन ले और राजमहल में निश्चित उस देश की सबसे बड़ी सुंदरियां कतार लगवा दी उसने बारह सुंदरतम स्त्रियां खड़ी करवा दी और मजनू से कहा चुन ले मजनू एक एक के पास गया और इंकार करता गया और जब बारह को इंकार कर दिया तो उस राजा ने कहा तू होश में है इससे सुंदर स्त्रियां तूने कहीं देखी है और लैला में क्या रखा है इनके सामने मजनू हंसने लगा उसने कहा मालिक आप ना समझोगे लैला को देखना हो तो मेरी आंख चाहिए मेरी बिना आंख के आप लैला को ना देख सकोगे और इनमें कोई भी लैला नहीं है लैला तो दूर लैला के चरणों की धूल भी कोई नहीं मजनू सिद्ध नहीं कर सकता इतना ही कह सकता है कि मेरी आंख से देखो मगर दूसरे की आंख से देखा कैसे जा सकता है मैं अपनी आंख तुम्हें नहीं दे सकता दे भी दू तो तुम तक पहुंचते पहुंचते वे आंखें देखने में असमर्थ हो जाएंगी तुम्हें बुला के अपनी आंख से दिखला भी नहीं सकता रोज तुम्हें बुलाता तो हूं कि मेरी आंख से देखो ये जो तुमसे बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं कि मेरी आंख से देखो मगर कोई उपाय नहीं हां मेरे बोलने से इतना ही हो सकता है कि शायद तुम्हें मेरी तड़फ समझ में आ जाए शायद तुम्हें इतनी बात समझ में आ जाए कि आदमी रोज बोले जाता रोज बोले जाता कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ बात होगी कहीं न कहीं कोई न कोई अनुभव होगा चलूं मैं भी तलाशूं और जाना कहीं और नहीं जाना अपने हृदय में उतरो सिर से और जहां हृदय की धड़कन है वहां आओ वहां तुम्हारे जीवन का वास्तविक केंद्र है आज भी जब तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है, तो तुम हृदय पे हाथ रखते हो सिर पे हाथ नहीं रखते अगर कोई आदमी कहे कि मेरा फलना से प्रेम हो गया और सिर पर हाथ रखे तो तुम कहोगे प्रेम टूट गया या हो गया मामला क्या है सिर पर तो लोग हाथ तब रखते हैं जब टूट जाता प्रेम जब हो जाता तो तुम हृदय पर हाथ रखते हो और वह भी हृदय पर एक खास जगह हाथ रखते हो वही जगह है जहां जीवन का केंद्र छिपा है जहां प्राणों का प्राण स्पंदित हो रहा है वहां गंगोत्री कितनी ही चट्टानों में दबी हो चट्टानें हटाई जा सकती है चट्टाने मस्तिष्क की हटाओ चट्टानों को परमात्मा पे शर्त मत लगाओ प्रमाण मत मांगो उसका कोई प्रमाण नहीं यद्यपि वही मौजूद है आंख खोलो थोड़े भाव प्रवण हो थोड़ी भावुकता लाओ थोड़ी संवेदना जगाओ वृक्षों को गले मिलो फूलों को चूमो तारों के साथ आंखें जोड़ो आंखें मिलाओ और धीरे धीरे जीवन का काव्य तुम्हारे हृदय को तरंगित करेगा और एक बार तुम्हारा हृदय तरंगित होना शुरू हो जाए तो तुम जानोगे कि परमात्मा है और केवल परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं